देवी भागवत चौथा स्कंध देव दानव युद्ध और देवी के द्वारा देवासुर संग्राम का निवारण व्यास जी कहते हैं इस प्रकार इंद्र के स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी तुरंत वहां प्रकट हो गई उस समय वे सिंह पर सवार थी उनका विग्रह चार भुजाओं से सुशोभित था शंख चक्र गदा और पद्म से उनके हाथ सुशोभित थे सुंदर आखें थी लाल वस्त्र पहन रखा था दिव्य हार गले की शोभा बढ़ा रहा था मुख पर प्रसन्नता की किरणें छिटक रही थी उन्होंने सुरगण से कहा देवताओं निर्भय हो जाओ अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी जो कहकर अत्यंत सुंदरी भगवती दुर्गा थिंग पर बैठी हुई तुरंत वहां से चल पड़ी जहां मद के अभिमान में चूर रहने वाले दानों थे जब प्रहलाद की प्रधानता में रहने वाले उन सभी दैत्यों ने देखा देवी सामने आकर खड़ी हो गई तब भयभीत होकर वे आपस में विचार करने लगे अब आगे हमें क्या करना चाहिए हो न हो भगवान नारायण से मिलकर यह चंडिका यहाँ पधारी है इसी शक्ति ने महिषासुर तथा और को मार डाला था। जिसकी तिरछी नजर पड़ते ही मधु और कैटभ प्राणों से हाथ धो बैठे वह भगवती जगदम्बा अब हम सभी के प्राण अवश्य हलेंगी दैत चिंता तुर्क थे उन्हें देख प्रहलाद ने कहा श्रेष्ठ दानवों इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है हम भागकर कर यहाँ से चल जाए चले जाए अब तो दैत्यों में भगदड़ मच गई तब नमोची ने उन दानवों से कहा ऐसे कारण उपस्थित है कि यह जगन कुपित होकर हमारा संहार अवश्य कर देगी फिर प्रहलाद से कहा महाभाग आप ऐसा यत्न करें जिससे दुख सामने न आ सके हम इसी क्षण उस शक्ति की स्तुति करके उससे आज्ञा ले पाताल की ओर चलने की व्यवस्था कर दें प्रहलाद ने कहा मैं अभी भगवती शक्ति की स्तुति करता हूँ वे माया है सृष्टि स्थिति और संहार यह सब उन्हीं की लीला है वे अखिल विश्व की जननी है भक्तों को अभय कर देना उनका स्वाभाविक गुण है व्यास जी कहते हैं प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे उन्हें परोपकार का रहस्य ज्ञात था वे हाथ जो जोड़कर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे जिनमें यह संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है तथा जो सब है उन भगवती को नमस्कार है यह स्थावर जंगम अखिल विश्व तुम्हीं से उत्पन्न हुआ है जो दूसरे कर्ता प्रतीत हो रहे हैं वे केवल निमित्त मात्र है क्योंकि उनका भी निर्माण करने वाली तुम्ही हो देवी तुम्हें नमस्कार है महामाएँ तुम संपूर्ण जगत की जननी कहलाती हो देवता और दानों दोनों को स्वयं तुमने ही बनाया है फिर अपने ही कार्य में यह कैसा भेदभाव माता के अच्छे बुरे सभी प्रकार के पुत्र होते हैं किंतु क्या उनमें उसका भेद रहता है उसी प्रकार हम में और देवताओं में इस समय तुम्हारा भेद रखना अनुचित है माता दानों चाहे किसी प्रकार के क्यों न हो किंतु मैं तो तुम्हारे पुत्र ही क्योंकि पुराणों में तुम्हें विश्व विश्वजननी बताया गया है हमारे ही समान वे देवता भी तो स्वार्थी हैं हम में है उनमें कुछ भी अंतर नहीं यह भेद का अवसर उपस्थित हुआ है देवेश्वरी जैसे स्त्री पुत्र प्रभृति विषय भोगों में हम निरंतर आसक्त हैं दैत्य अपने परिवार में देवताओं की भी आसक्ति है फिर देवता और दानों में क्या भेद रहा वे भी कश्यप जी की संतान है और हमारी उत्पत्ति भी कश्यप जी से ही हुई है माता माता ऐसी स्थिति में हमारे प्रति तुम्हें तुम्हें तुम्हें कैसे द्वेष उत्पन्न हो गया है माता, जब तुम्हीं है जब सबकी से फिर यह भेद रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें तो देवताओं और हम दानवों में समान व्यवहार ही रखना चाहिए गुण से संबंध होने के कारण ही संपूर्ण देवताओं और दानुओं की उत्पत्ति हुई है फिर गुणों के भंडार में देहधारी देवता क्यों तुम्हारे प्रिय हो जाए और हम क्यों नहीं काम क्रोध और लोग ये सदा समस्त प्राणियों के भीतर रहते हैं अतः कोई भी व्यक्ति अविरोधी नहीं सिद्ध हो सकता हम समझते हैं हमारे और देवताओं के बीच तुम्हारा यह विरोध काल्पनिक है निश्चय ही तुम फूट डालकर युद्ध देखना चाहती हो अन्यथा अनगे भाइयों भाइयों में ऐसा विरोध क्यों किया जाए चामुंडे यदि तुम्हें हमारी लड़ाई देखने की इच्छा ना होती तो यह बात कहाँ संभव थी धर्म के रहस्य को जानने वाली देवी धर्म और इंद्र सभी हमसे पराजित हैं परिचित हैं किंतु विषय भोग की आसक्ति के कारण हम सदा लड़ते भिड़ते रहते हैं अंबिके तुम्हारे सिवा संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है सम्पूर्ण दानव शरण में आए हैं चाहे उन्हें त्याग दो या रक्षा करो श्रीदेवी बोली दानो तुम सब लोग निर्भय एवं क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ और वहाँ रहने के लिए इच्छा इच्छानुसार व्यवस्था कर लो अभी तुम्हें काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए अच्छे अथवा बुरे कार्य में वही कारण है जिनके हृदय में श्रेष्ठ वैराग्य का उदय हो गया है उन्हें तो सभी समय और सर्वत्र सुख सुख है लोभी जन को त्रिलोकी का राज्य मिलने पर भी सुख का मुख नहीं दिखता अनेक इच्छा रखने वाले लोग सत्युग में भी फलों को भोग कर पूर्ण सुखी नहीं हो सके सुनिर्वेदपराणाम ही सुखम सर्वत्र सर्वदा त्रैलोक्य च राज्ये न सुखम लोभ चेतसा कृते न सुखम पूर्ण सत्पृहा फलैरपी अतएव इस पृथ्वी का परित्याग करके तुम सभी पाताल में चले जाने की तैयारी कर लो तुम सभी निर्दोष हो मेरी आज्ञा मानकर उसी के अनुसार आचरण करो द्यास कहते हैं भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्यों ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पाताल की राह पकड़ ली देवी ने उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था फिर भगवती अंतर ध्यान हो गई और देवता भी अपने लोक को चले गए उस समय देवता और दानव सब ने वैर भाव त्याग दिया वे सुख से समय व्यतीत करने लगे जो बड़भागी पुरुष इस परम परम्पामन उपाख्यान को कहता अथवा सुनता है वह संपूर्ण दुखों से छूटकर परम पद का अधिकारी हो जाता है